में जब समान वर्ण होते हैं स्थानीय जितने वर्ण उतने वर्ण आदेशों में है उस स्थिति में समान वर्णों के होने पर क्रमशः आदेश होते हैं क्रमशः का अर्थ है पहले के स्थान पर पहला दूसरे के स्थान पर दूसरा तीसरे के स्थान पे तीसरा चौथे के स्थान पर चौथा ऐसा जितने भी होंगे तो यथा संख्यमेश समान इस परिभाषा के अनुसार हमारे सामने स्थानीय आई है आई वृद्धि वाला जो आई है और अच परे है अक में जो आकार है अवर्ण है वो अच में आता है तो अच परे है और एच इधर है नई में जो है आई जो है एच प्रत्यार में आता है तो एच प्रत्यार में जो चार वर्ण होते हैं उन चार वर्णों के स्थान पर आदेश भी यहां पर चार है अय अव आय आव इसलिए क्रमश यह एच के स्थान पर होते हैं तो एच में हमारे पास में दूसरा है अ इसलिए आदेश भी दूसरा हो गया यहां पर अय अव अव नहीं अय है ना तो आय आय आदेश हो गया ये वो आई अव है ना हां तीसरा स्थान है आई का जो है तीसरा स्थान है इसलिए आदेश का भी तीसरा स्थान है तो आय हो गया है तो ना अलंत रह गया आई के स्थान में आय हो गया और अब तो है ही आगे इसको समझने का प्रयत्न करिएगा नई में जो आई है उस आई के स्थान पर आय हो गया तो न अलंत रह गया आई के स्थान में आय हो गया और अका है तो मिला लीजिएगा ना में आक मिलाइए तो नाय? आय फिर यकार में आकार मिला है तो नायका यह स्थिति हमारे सामने नायका यह शब्द है यह नायका शब्द है तो अब नायका शब्द कौन सा अंत वाला है कौन सा अंत वाला नायका में जो अक प्रत्यय है यह प्रत्यय किसमें आता है रेणु जी अङ्क प्रत्य स्थाने प्रत्यय नौल प्रत्यय अङ्के क्ष्याली मित्र परे नई इसको कहते हैं कृत प्रत्यय है ना ये हाँ यही पूछ रहा था मैं ये कृत प्रत्यंत हो गया तो नायका जो शब्द है यह कृत प्रत्यंत वाला शब्द है क्योंकि इस नायका में अंत में प्रत्यय कृत है तो कृत प्रत्यांत हो गया तो कृत प्रत्यांत होने के कारण से आगे हमको विसर्ग लाना है विसर्ग लाने के लिए क्या करना होता है हमको प्राधिपतिक संज्ञा करनी होती है नायका तो बनी गया हमारे पास केवल विसर्ग लाना है अब विसर्ग लाने के लिए पहले इस नायिका को कृत कृत था कृदंत तो प्रातिपदिक बनाना है इसको प्रातिपदिक बनाने वाला सूत्र है कृतधित समाशास्त यह सूत्र है तो प्रातिपदिक किसे कहते हैं रुचि जी प्रातिपदिक किसे कहते हैं प्रातिपदिक किसे कहते हैं नहीं आपकी आवाज नहीं आ ही नहीं रही क्या बोल रहे होंगे आप मैक के पास में आ जाएगी आवाज नहीं आ रही आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हाँ सुशीला जी बताएंगे ये प्रातिपदिक किसे कहते हैं जी स्वामी जी आ, कृदंत तद्वित और समाशाष जो रहते हैं है, जी जो प्रातिपदिक राम रामो शब्द जो, जो शब्दों में प्रयोग रहता है शब्द रूप प्रातिपदिक जाते ऐसा है प्रातिपदिक की परिभाषा है अर्थवद अध्यय अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिक जो अर्थवत जो अर्थवान है उसको प्रातिपदिक कहते हैं प्रातिपदिक जिसका अर्थ निकले कुछ मतलब वह प्रातिपद ना तो धातु होना चाहिए ना प्रत्यय होना चाहिए अप्रत्यय प्रातिपद मतलब है धातु को छोड़कर प्रत्यय को छोड़कर करके जो अर्थवान होता है उसका नाम प्रातिपदिक है तो यहाँ नाय जो है अर्थवान है ले जाने वाला अर्थ देने वाला है तो इसलिए यह अर्थवान से कृत तद्धित समाशास्त्र से इस नायका की प्राधिपदिक संजय हो गई है अब यह प्रातिपदिकांत बन गया यानी प्रातिपदिक वाला बन गया प्रातिपदिकांत क्या है यह शब्द प्रातिपदिक वाला बन गया प्रातिपदिक वाला बनते ही ज्ञाप्रातिपदिकांत देखिए पहली सिद्धि में जो प्रक्रिया है विसर्ग को लाने के लिए वो सारी प्रक्रिया लागू होगी तो ज्ञाप प्रातिपदिका यह कहता है गियंत आबंत और प्रातिपदिक के अधिकार में आगे प्रत्यय होंगे तो सुस्त इक्कीस प्रत्यय आगे हैं सुपह इस सूत्र से त्रिक बना करके एक द्विवचन बहुवचन नाम दे दिया है विभक्ति सूत्र से इनकी विभक्ति नाम भी हो गई है और हमें 21 प्रत्यय नहीं चाहिए हमें तो एक प्रत्यय चाहिए उस स्थिति में फिर हम क्या करते हैं एक को लाने के लिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र को लाते हैं केवल प्रातिपदिकार्थ को बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति लाते हैं क्योंकि विभक्ति संजय हो गई सबकी तो प्रथमा विभक्ति आती है बाकी विभक्तियां आखिर जड़ आती है प्रथमा विभक्ति में एक द्विवचन बहुवचन तीनों पहुंच गए पर तीनों में से हमको एक ही चाहिए तो एक की विवक्षाए तो एक दो की विवक्षाए तो द्विवचन तो द्वेकोर द्विवचन एक सूत्र से हम एक की विवक्षा में सुकु ले आया बाकी औ और जस को हटा दिया तो नायका सुख ये स्थिति है अब नायक सु का सुदेशे से सु में जो अनुनासिक उकार है, उसकी संजय अदर्शन से उकार का लोप करते हैं तो नायका सअलंत हो गया है अब यह अलंत होने से यह सुप, सुप आने कारण से सुबंत बन गया सुप अंत में है सुप अंत में है तो सुप तिंगतम पदम इस सूत्र से नायक सु नायक और स इसकी हम पद संज्ञा करते हैं सुनतम पदम सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है और पद संज्ञा करके फिर हम पदस्य के अधिकार में सजुषो रू इस सूत्र को लाते हैं सकार को और सजुष को रू आदेश होता है यह सूत्र कहता है रू आदेश होता है पद के अधिकार में कब होता है ये तो कहता है अवसान परे पर नहीं बस रू आदेश होता इतना ही है अब रू हो गया पद के अधिकार में रू तो नायका रू अब रू में भी उपदेश या जन्म नाश से इत संजा तस् लोप आदर्शन लोप रेख बचा हुआ है इसके आगे अब अवसान है आगे हमको कुछ नहीं करना है इस अवसान की स्थिति में विरामो वसानम कहता है विराम की अवसान संज्ञा होती है इसलिए अब यहीं रुकना है तो विराम परे हो अथवा खर प्रत्यार परे, रह, परे परे हो तो खरवसान योर विसर्जनीय ये सूत्र कहता है खर परे हो या अवसान परे हो तो राग होता है क्योंकि खरवसान योर में ऊपर से रोरी इस सूत्र से रह की अनुवृत्तिया है तो हो गया विसर्ज नायक बनेगा यह प्रक्रिया हो गई आपकी नायक की, नाय की सिद्धि हो गई तो इस प्रक्रिया में किसी कोई समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप में से कोई हाँ स्वामी जी जी आ, ये बुल प्रत्य जो आया है जी वो कर्तकारक में कर्तकारक को कहने के लिए आया ना कर्ता को कहने के लिए आया कर्ताकार इसमें सु और जस खाली यही तीन मिलेगा या दूसरा विभक्ति का प्रत्ययेगा नहीं समझ नहीं सब आएंगे ना जिसकी विवक्षा आपको करना है वो, वो कर्ता को कहने के लिए सुर्ता कर, को मतलब कर्ता तो है अब वो कर्ता कभी कर्म बन जाता है कभी कर्ण बन जाता है कहीं संप्रदान बन जाता है कहीं अपादान बन जाता है कहीं संबंध भी बन जाता है कहीं अधिकरण भी बन जाता है तब फिर दूसरी प्रक्रिया चलेगी वहां पर उसकी भी सूत्र का मतलब क्या हो समझे कर्तरीकृत कर्तरीकृत यह कहता है ये कर्ता को कहने में कहने के लिए यहां नहुल प्रत्यय है कृत प्रत्यय है तो कर्ता ही तो है नायका नायका नायको नायका नायकम नायक नायकम जो है यह भी तो करता है कर्ता को दे रहे हैं कुछ कर्ता के लिए कुछ कर्ता को देखो कह रहे हैं हम कर्ता को देखो कर्ता के द्वारा कर्ता के लिए सब जगह करता ही है आप उसकी चिंता मत करिए कि जब वो नायकम हो गए तो वह करता नहीं रहा सब जगह करता रहेगा कर्ता ने किया कर्ता को देखो कर्ता के द्वारा किया गया है कर्ता के लिए ये चीज दो कर्ता के लिए फल दो कर्ता से यानी नायक नायक से आ रहा हूं मैं नायक के जगह नायक के पास से आ रहा हूं नायका समीपात आग छामी ठीक है तो अपदान भी हो जाएगा और नायक की पुस्तक है और नायक पर मैं निर्भर हूं नायक पर निर्भर हूं नायक के आश्रित पर हूं सब आ जाएंगे सब में करता ही है वो उसकी चिंता मत करिएगा पकड़ में आ रहे राम मोहन जी आ, थोड़ा थोड़ा समझ अच्छा भी थोड़ा थोड़ा क्या बचा आप बताइए प्रत्येको करते आपको कैसे आ गया अब वो करता ही रहेगा हमेशा उसमें क्या चिंता है हां आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपसे जी यथा संख्यम अनुदेश है समान संस्कृत में परिभाषा बताई थी समाना नाम बता दी हाँ जी ये कहता है यथासख्यम अनुदेश है समानम जो है समान जो है समान समानता को बताता है तो समानता क्या है वर्णों की तो ना, ना। समान वर्णानाम समान वर्ण होना चाहिए कहाँ पर स्थानीय में जितने होंगे उतने ही आदेशों में होना चाहिए दो, दोनों में समानता हो तब यह सूत्र लागू होगा तो समान वर्णा यथासख्यम अर्थात क्रमानुसारम संख्या क्रम, अनिक्रम्य वा संख्याम अनतिक्रम्य कहो अथवा यथाक्रम कहो यथा संख्यम कहो क्रमानुसारम कहो एक ही बात है समानानां वर्णानां यथा सङ्ख्यं सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य क्रमानुसारं वा अनुदेशः आदेशो वा भवति वर्णानां यथा संख्यं संख्याम् अनतिक्रम्य क्रमानुसारं क्रमशः वा अनुदेशः आदेशो वा भवति और कि अब हम आगे बढ़ रहे हाँ जी बोलिए स्वामी जी जी हम जैसे यशमान से अंग संज्ञा करते हैं जी तो फिर फिर से हम अंग से क्यों लाते हैं अंग संज्ञा तो हो गई ना हाँ अंग संजा हो गई तो अब हम ये कहेंगे ना अब अंग के, अंग के अधिकार में काम करेंगे इसलिए अंग से ला अच्छा तो... मतलब है अंग के अधिकार में हम आगे काम करेंगे अच्छा, आ, है ना स्वामी जी जी आ, आ, फिर ये कोई नियम नहीं रहता न्यमधिकार आगी अधिकार देख लीजिए ये तो अंगज का अधिकार सूत्र बाद में आया प्रत्यविधि पहले आ गया नहीं पहले तो हम नाम रखते है ना अंग, अंग नाम अधिकार ना कहां से आएगा पहले आप उसका नाम रखेंगे तभी तो अधिकार आएगा किसी को आप प्रधानमंत्री बोलोगे नाम दोगे तभी तो अधिकार आएगा जी अब आपने नाम दिया ही नहीं है फिर अधिकार कहाँ से लाएगा व्यक्ति तो, तो पहले नाम देंगे फिर उसको अधिकार प्राप्त होता है जी जी जैसे मैं पहले किसी को आचार्य नाम दूंगा तब उसको आचार्य के अधिकार मिलेंगे तो ऐसे ही यहां पर इसमें प्रत्यय विधि तदाधि प्रत्यय अंगम इसके हमने अंग नाम दिया है सूत्र के माध्यम से अब उसको अंग के अधिकार मिल गए उसी अधिकार प्राप्त को ही हम अंगस्त से बता रहे हैं कि अब इसको अंग के अधिकार मिल गए अब इस अंग के अधिकार में आगे काम स्पष्ट हो गया जी जिस जी, जी अब हम आगे बढ़ेंगे नायक का शब्द की सिद्धि आपने की है ले जाने वाले को नायिका कहते हैं ठीक इसी प्रकार अब भाष्य में देखिएगा अष्टाध्यायी भाष्य में देखिएगा नाय का सिद्ध करने के बाद लिखा यंत्र में इसी प्रकार इसी प्रकार चीय चयने ये धातु है चयन कर चुनने में चूज करने में यह धातु का प्रयोग होता है चुनने में होता है तो चीय चयने इस धातु से चाय का बनता है चाय का सेम इसी प्रकार जैसे नायका बना है वैसे ही चाय बनेगा बस इतना अंतर है ना, नायका में नी धातु है और यहां चीय धातु है यहाँ अरसु इकार है उस, उस दीर खार का तो चाय का बनेगा चुनने वाला अगला धा, अगली धातु है देखिए आप बाद में धातुपाठ निकाल करके इन धातुओं को देखें ये चीने चेने कहां पर है किस गण में है वो हर धातु को देखना है आपको धातुपाठ निकाल के और अगली धा है। ये धातु है यह धातु है और न, रूप करने वाला। मतलब है स्तुति करने वाला सर्वे ईश्वर स्तुवंती सर्वे ईश्वर स्तुवंती आप सब ईश्वर की स्तुति करते हैं एक स्तवका सी ये इसका अभिप्राय है आप सब ईश्वर की स्तुति करते हैं इसलिए आप ईश्वर की स्तुति करने वाले हैं बवंत सर्वे ईश्वर से स्वका आप सब ईश्वर के स्थावक हैं यानी स्तुति करने वाले हैं तो स्तुय स्तु तो धातु है अब देखिएगा इसमें सेम प्रक्रिया उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रकार की प्रक्रिया नायका में है और चायका में केवल एक अंतर है क्या अंतर है नायका में अणो सूत्र लगा अणो नहा अवूल पाठ निकालिए मूल पाठ निकालिएगा नौना सूत्र लगा था और स्तूय स्तूतों में धातवादे शाह ये सूत्र लगेगा बस इतना अंतर है अष्टाध्याय का मूल पाठ मूल पाठ में छठे अध्याय का पहला पाठ और सूत्र संख्या है बासठ सिक्सटी टू धातुवादे उसी के नीचे नोना है और इस सूत्रकार मैंने बताया था बता दिया था आप लोगों को यह कहता है धातु के आदि शकार को सकार होता है धातु है छह यह छे एक है और, और सह ये एक एक है छे एक छ एक और एक एक तो सूत्र का होगा त्र में देखिएगा धातु धातु के आदि आदि शब्द है इसमें धातु आदि धातु के आदि शकार को सकार हो, होता है यूं कहिए धातु के आदि मूर्धन्य शकार को तालव्य सकार होता है तो स्टूय स्तूतो जी लिखिएगा स्टूय स्तूतो तो धातु के आदि शकार को सकार हो गया यहां पर तो आदि शकार को सकार होते ही शून्य है तो शून्य है तो शकार को तकार होते ही जो टकार है वो टकार भी अपने आप तकार बदल जाता है निमित्त के हट जाने पर नैमित्त भी हट जाता है एक सिद्धांत एक परिभाषा है निमित्त निम्त्ताए नैमित्तिकस्य नैमित्ति अपायो अपयो भवति एक परिभाषा है निमित्तपाए नैमित्क अवित हाँ जी निमित्त से निमित्तापाय परिभाषा लिखिएगा निमित्तापाय नैमित्तिक से अपो भवती ऐसा भी आप कह सकते हैं निमित्त पाये नैमित्तिक से अपो निमित्त के अट जाने पर नैमित्तिक का भी अपता है यानी नैमित्तिक भी हट जाता है इसके निमित्त के अट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है अर्थात जिस निमित्त से जिस निमित्त से तकार को टकार हुआ था वह निमित्त ही अट गया निमित्त है यहां पर शकार मूर्धन्य शकार मूर्धन्य शकार के कारण से ही तकार को टकार हुआ सूत्र है स्टूनास्टू स्टूनास्टू यह सूत्र है स्टूनास्टू यह सूत्र है निमित्त के तो शकार के निमित्त से तकार को टकार हो गया था जब शकार ही अट गया तो तकार भी अपने आप अट जाएगा उसको हटाने के लिए कोई सूत्र आदि की जरूरत नहीं है जिस शकार के निमित्त से तकार को टकार हुआ था उस निमित्त के ही अट जा, अट जाने पर जिसके कारण से हुआ उसको नैमित्त कहते हैं निमित्त से होने वाला नैमित्तिक निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं तो शकार के निमित्त से तकार को टकार हो गया था उस निमित्त के हट जाने पर टकार भी अपने आप हट जाता है तो तकार के हटते ही तकार आ जाएगा तो तू बन गया स्तू स्तू धातु हो गए हमारे पास में और यकार की संजय हो जाएगी सकार की संजय नहीं होगी यहां पर किसी से प्राप्त नहीं है तो यहां पर हो जाएगा स्थावक उसी प्रक्रिया में नायक चाय कहा के अनुसार ही स्थावक बन जाएगा किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, में नहीं आयास्टू इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी नहीं बताया मैंने पहले कई बार बता चुका हूं आ, वो सूत्र निकालिए मूल पाठ में अंतिम पेज निकालिए आठवें अध्याय का चौथा पाठ अंतिम पेज निकालिएुनास्टू और यह सूत्र उनचालीस सूत्र है और चालीसवां सूत्र जो है वह है स्टूनास्तू हाँ मिला हाँ है ना तो आप देखिएगा स्टूना स्टूना में, में तृतीय विभक्ति का एक वचन है स्तूना में, में तृतीय विभक्ति का एक वचन है और स्टू में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और स्तो स्टूनास्तु में जो स्तो है स्तो की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में चुना में स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है और स्तो है छ एक विभक्तियों को समझ लीजिएगा मूल पाठ में ही देखिएगा मूल पाठ से ही समझना चुना स्टू से स्तो की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में तो और चुना जो है तीन एक है और स्टू जो है वो एक एक है तो सूत्र का होगा तो में छठी विभक्ति का द्विवचन है तो में जो है ना वो छठी विभक्ति का द्विवचन है नहीं वैसे एक वचन ही कह एक वचन है स्टो एक वचन है तोहो क्योंकि स्तू को स्तो होता है गुरु को जैसे गुरु होता है ऐसे स्तू को स्तो होता है तो छे एक है तो सूत्र का होगा सकार और तकार को सकार और तकार को शकार और टवर्ग के योग में शक, सकार और तवर्ग हां सकार और तवर्क को शवर्ग के योग में शकार और तवर्ग होता है निष्कर्थ है योग मैंने योग का मतलब संयोग से पास पास में रहने के कारण से योग है ना जैसे आप मेरे पास है तो आपके साथ मेरा योग है संयोग है योग का मतलब संयोगता कोई ये नहीं ना स्वामी जी कई संगीता चल रही है ना संगीता फास्ट में है ना तो दोनों का योग है संयोग है क्योंकि संधि कर रहे हैं ना हम संगीता संधि का मतलब संगीता ही है संगीता की अनुवृत्ति है यहां पर संगीता जो है संगीतायाम सूत्र जो है ना जो छठे अध्याय में वो अलग संगीता है और यहां पर जो संगीतायाम है ये अलग संगीता है संगीतायाम सूत्र जो है ना अलग अलग है था हाँ तो मैंने कहा था सकार और तवर्ग को शकार और कवर्ग के योग में शकार और कवर्ग आदेश होता है ये सूत्र है तो इसलिए यहां पर यहाँ पर स्वामी यहां यथा संख्यम समान लगेगा स्वामी जी शाह को शा और सा को टा ऐसे बिल्कुल बिल्कुल लगेगा वो दो है और ये दो है यथा संख्यम लगे ठीक है आगे बढ़े हम ओम भगवान हाँ जी आठ दो एक सौ आठ रही जी जी जी बिल्कुल संगीतायम आठवें अध्याय वाला है वो अलग वो संगीता अलग है यहां संगीता अलग है आठ दो क्या है समझे हाँ जी संख्या बताइए दोबारा आठ दो एक आठ एक सौ आठ धन्यवाद हाँ जी तीसरा पाद जो है तीसरा पाद के बिल्कुल ऊपर है कई और यवाची हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं चिं चयने चाय कहतो स्थावक ये बन गए हैं यहां लिखा भी है हिंदी में शकार को सकार हुआ निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है ये परिभाषा जो मैंने आपको लिखवा है निमित्तअपाय नैमित्तिक आप अपो भवती ये परिभाषा है और इन परिभाषाओं को लिख लीजिए अलग जब भी मैं परिभाषा बोलूंगा तो एक जगह अलग से आप लिखिएगा इकट्ठा परिभाषाओं को और उनके अर्थों को भी लिख लीजिएगा ताकि आपको अभ्यास हो जाएगा जब पारिभाषिक पढ़ाऊंगा जब आपको तब बहुत सरल हो जाएगा आपको शीघ्रता से पढ़ लेंगे वहां ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मेरे को हाँ जी आगे बढ़ते हैं अगला है पूंग पवने पू पवने पवन कहते हैं पवित्र करने को पूंग पवने धातु से पाव का शब्द बनता है पावक पवित्र करने वाला और पठ व्यक्तायम वाची पठ व्यक्तायम वाची इस धातु से पाठ बनेगा पाठ का मतलब है पढ़ने वाला स्टडी करने वाला अध्ययन करने वाला और डुपचछ पाके डुपच पाके इस धातु से पाका शब्द बनेगा नहीं पाचक पाचक शब्द बने, बनेगा पकाने वाला कुकिंग करने वाला भोजन बनाने वाला ऐसा कह सकते हैं आप पाचकह पकाने वाला यह सारे शब्द बनते हैं और डुपच पाका में शकार का तो अलंत्यम से लोप हो जाएगा संजा होकर के और डू जो है डू की संज्ञा आपने से मैं पूछूंगा कौन बताएंगे देखता हूं मैं डूपच पाके रिचाजी बताएंगे डुपच पाके में डू की संजय किस सूत्र से होगी ऋचा जी सुन रही है ओम स्वामी जी जी डुपचस पाके में डुक डुक्रिय नहीं डुप्रिय वो तो धातु है मेरा प्रश्न है सुनिए आदरी टुडवा से आदिर संजा होगी हाँ जी सूत्रकार तो बता दिए संजा आदिर टुडवा सूत्र की सूत्रकार तो बताइए हाँ जी तभी तो आप बता पाए अर्थम ना अर्थम ना जाना थी आ, यही तो मैंने प्रारंभ में बोला था कि हम तो ये सब खूबी बखूबी से जानते हैं भुआ दे धातु से इत संज्ञा हो गई अलंत्यम से इंजा हो जाई हो गई तस्य लोप से लोप हो गया है और इसम प्रत्यविधि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा हो गई कृदतिंग से कृत संज्ञा हो गई और से प्राधिपतिक संज्ञा हो गई आ? और इस ये हो गया, हो गया सब जानते हम लोग अच्छी तरह लेकिन क्यों हुआ है क्या कारण हुआ है किस कारण से हुआ है किस कंडीशन में हुआ है जब यह नहीं जानते ना तो हम नया शब्द जब बोलेंगे ना कि यहां पर बताइए कि यहां क्या होगा तो आप परेशान हो जाएंगे नहीं बता पाएंगे यहां अंग संज्ञा होगी यहां पर प्राधिपतिक संज्ञा होगी यहां ये होगी क्योंकि वो कंडीशन ही आपको नहीं दिख रहा है कंडीशन दे, देखते ही तुरंत आपको सूत्र याद आ जाएगा परिस्थिति को देखते ही समाधान आ जाता मराब यू समझ लीजिएगा क्या कहते हैं उसको आ, समस्या समस्या को देखते ही समाधान आ जाएगा और समस्या ही समझ में नहीं आ रही है तो समाधान भी नहीं आ पाए इसलिए समस्याओं में हां जी समस्या को परखना है तो समस्या को परखते ही समस्या का परीक्षण करते ही तुरंत हमको समाधान आ जाएगा क्यों समाधान याद रखना समाधान पहले से तैयार है पहले समाधान होता है बाद में समस्या होती याद रखना एक सिद्धांत एक, एक दृष्टि बता रहा हूं एक दर्शन बता रहा हूं मैं आपको समाधान पहले हैं और समस्या बाद में इसलिए समस्या में आजी में हाँ वो लिख रहे हैं देखिएगा राजेश जी आप इस कर रहे हैं उपदेश है इसकी अनुर आ रही है तो उपदेश में ओ, उपदेश में आधि यकार टू और डू यकार नहीं या नहीं टू डू इनकी संज्ञा होती है देखिए तो इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे सूत्रार्थ के रूप में परमा जी नमो नम स्वामी जी हाँ नमो नम उपे विद्यम धा आदि वर्णा बहुत अच्छा अर्थ आपने बता दिया इसी प्रकार हमें अर्थों को समझना है तभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब एक अलग शब्द है जो थोड़ा उसमें अंतर है जी इसको हिंदी में भी बता दीजिए अच्छा हिंदी में राजेश जी बताइए हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा उपदेश में अर्थात पारिनी के जो पांच उपदेश है उनमें जो धातु है जी उनके आदि में यदि यकार टू अथवा डू आते हैं तो उनका उनकी इत संज्ञा होती है अर्थात लोक होता है अदर्शम होता है इसमें यानी बोलिए ई पूरा ई है जैसे टू और डू ऐसे ही है धातु है ई मिदास नेह पूरा इकार सहित यादास नेहने धातु है तो ई का ही पूरा लोक होता है जैसे टू का पूरा डू का पूरा ऐसे ही टू डू इनका इनकी इत संज्ञा होती है उपदेश में अब उपदेश तो पांच है लेकिन हमारा प्रसंग चल रहा है धातु का भूवादयो धातुवा से धातु के अनुवृत्ति आ तो उपदेश में धातु के उपदेश में आदि सूत्र में स्वयं आदि शब्द है धातु के आदि नी टू डू की इत संज्ञा होती है जब एक संज्ञा होती है तो तस् लो का दर्शन ये स्थिति माता जी समझ में आ गया जी आ गया जी अब हम आगे बढ़ते हैं कारणे एक अलग खाते कौन स्वामी जी जी स्वामी जी चीन कहने में जी तो इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी क्या आ, क्या है बिल्कुल तो चाहे अरस हो चाहे दीर्घ हो वो तो अच्छ होना चाहिए ना अचोन्नति कहता है अच को वृद्धि होती है इतनी प्रत्यय परे रहते तो अच में आएगा इकार भी आएगा दीर्घ इकार भी आ जाएगा हाँ यहां एक सूत्र लगेगा आ, जो कि यहां इस, इस प्रक्रिया में नहीं बताया अभी उसको नहीं समझ पाएंगे इसलिए वो उसको वेटिंग में रखा है अनुदित सवर्ण से एक सूत्र है इसी पहले पाद में अष्टाध्याय के प्रथमा प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में ही अनुदित सवर्ण से एक सूत्र है आप खोल के देख सकते हैं अंत में है पाद के अंत में है देखिएगा 68 सूत्र मूल पाठ में देखिएगा अनुदित सवर्ण से चाप्रत्य सूत्र है यह सूत्र सब जगह लागू होगा जहां ई है तो आ, कहीं ई का भी ग्रहण होता है कहीं वीर्घ का भी ग्रहण होता है यह बहुत स्पेशल सूत्र है यह कहता है अन प्रत्यार में जो वर्ण है जब उनका कहीं पर आया तो उनके सवर्ण वर्ण सवर्ण अक्षर भी गृहित होते हैं अण से अण में तो केवल जो पड़े हैं उपदेश में उपदेश में अ पड़ा है आ तो नहीं पड़ा है पड़ा है अरसु अरसु पड़े देखिएगा अ, उ, अरसु ही पड़े तो अरसु पढ़े तो दीर्घ दीर्घों का भी ग्रहण हो जाएगा तो कहता है आनुदित सवर्णस्य अणु आनुद प्रत्यार और उदित उदित से लेकर उदित का मतलब है कुर्ग कु उदित का मतलब है जो उकार तो होता है उकार की संजय करते इसमें कु चू टू तू, तू इनमें जो उकार लगा हुआ है अनुबंध इसको अनुबंध रहते हैं हलतेम से हल्का हम लोप करते हैं इसको अनुबंध कहते अनुबंध का मतलब जोड़ा हुआ है अनुबंध का मतलब है हटाने के लिए होता है अनुबंध लोपार्थम भवती ये वैसे वचन बोल रहा हूं मेरा अपना वचन है एक प्रकार से वहां अलग प्रकार का है वो याद नहीं है तो इसको कहते हैं अनुबंध जो है वो लोप करने के लिए होता है तो यह जो अनुबंध लगा है कुछ ऊ कु का अनुबंध लगा है जिसको हम लोप करते हैं इत करके तो कु का मतलब है अनुनासिक उकार है ये उपदेश अज, अजनुनासिक इसकी इत करके लोप करते हैं तो, तो अनुप्रत्यार और उदित प्रत्यय या उदित प्रत्यय यह उदित शब्द उदित प्रत्यय ना कहकर उदित शब्द जैसे कु चू टू टू कु ऐसे यह उदित है यानी उकार इते इसमें तो अणुप्रत्य और उदित इनके सवर्ण भी ग्रहण होता है क्योंकि जैसे यहां पर हमने अभी चुटू सूत्र पढ़ा था चुटू में चू और टू है चू कहने से केवल चू का ही ग्रहण होना है चकार का ही ग्रहण होना चाहिए कहने से टकार का ही ग्रहण होना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं सबका ग्रहण करते हैं तो क्योंकि वह सवर्ण है उस वर्ग के जो अक्षर हैं वर्गो वर्गीय न सवर्ण आपने पढ़ा है ना अष्टाध्यायी शिक्षा में अब शिक्षा काम आ जाएगा यहां पर यह तवर्ग के जितने भी अक्षर आपस में सवर्ण कैसे होते हैं तो आप कहेंगे वर्गो वर्ग सवर्ण वर्ग में जो स्थित अक्षर हैं वह अपने अपने के साथ सवर्णी होते हैं तो अनुदित सवर्ण से छा प्रत्यय सूत्र कहता है अनप्रत्यार में जो वर्ण है वो अपने सवर्णों को भी ग्रहण कराते हैं और उदित जो है वह भी अपने सवर्णों का ग्रहण कराते इसलिए यहां पर इकार या इकार हो अच में अच में तो आप कह सकते अच में तो इकार है लेकिन नायका में तो नी दीर्घ है दीर्घ तो पड़ा नहीं अच प्रत्यार में अचप्रत्यार में दीर्घ नहीं पड़ा अरस भी पड़ा तो आप दीर्घ कैसे ग्रहण किया तो आप उत्तर देंगे अनुदित सवर्णस्य च अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय चा प्रत्यय मिलाकर के ही है अलग अलग नहीं है चा प्रत्यय समझ गए ना तो इससे कोई समस्या नहीं आए अणुित सवर्णस् प्रत्यय ये विस्तार से तो मैं उसी प्रसंग में बताऊंगा जब वो सूत्र आएगा अब संक्षेप में यह बता दिया तो हम आगे बढ़े दुख की। स्वामी जी चा प्रत्यय मतलब प्रत्यय को छोड़ करके हाँ जी चा और अप्रत्यय प्रत्यय को छोड़ करके क्योंकि सूत्रों में प्रत्यय केवल जैसे सना आ, क्या सूत्र है अणुत सवर्णस्थ चा का मैं प्रत्युदाहरण देता हूं आपको क्या सूत्र संख्या क्या बोला था मैंने अड़सठ अड़सठ हां सनाधिक सनाधिक क्या सूत्र है मेरे को भी अस्तध्याय याद करनी पड़ेगी समय नहीं मिल रहा है प्रत्येक आगे समीजिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मतलब प्रत्येक का नहीं होगा तो प्रत्येक क्या होगा वो प्रत्येक बताने जा रहा हूं मैं आपको प्रत्यय जो है अभी बताता हूं मैं हां जी सना, सनाशंस भिक्षा एक सूत्र है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में तीन दो 168 सौ अठसठ देखिएगा तीन दो आ, मिला समझे मिला है क्या आ, आगा। आगा। आ, 168 सौ हाँ हां वन सना सनाशन सीक्षा यहां वह है तो वो जो है वह लेंगे तो ये अरस्व कार है तो यहां अरस्व के स्थान पे दीर्घ भी हो जाए तो नहीं होगा क्योंकि यहां ऊ प्रत्यय है समझ रहे हैं? हाँ समझे और चौथे अध्याय का तीसरे पद का नौवा सूत्र निकालिए चार तीन सांप्रतिक असाम्प्रतिक असाम्प्रतिक और, और यहां आ, आ जो है यह प्रत्यय है तो ऐसे ऐसे जो होंगे इसके सवर्ण ग्रहण नहीं होंगे क्योंकि अप्रत्यय कहा अप्रत्यय प्रत्यय को छोड़ करके कहा आ नहीं है असाम्प्रतिक असाम्प्रतिक अरस्वता ऐसे जो जो प्रत्यय वाले होंगे वहां उनके सवर्ण ग्रहण नहीं होंगे बाकी जगह सवर्ण ग्रहण हो जाएंगे धन्यवाद सुनिश्चित जी जी हाजी राजे जी समझ में आ रहा है ओम भगवान ये अब हम आगे बढ़ हाँ जी रिवर्ण आर वृद्धि भवती अभी अभी आ रहे हैं ना सूत्र डुक्रिया करने वो बताऊंगा अभी वो प्रसंग चलेगा ना अभी क्योंकि यह पूरा हो जाना आज मैं यह पूरा करना चाहता हूं डुक्क्रिया करने धातु है इस धातु से कारका बनता है जैसे चाय का नायका पावका और पाठका पाचका ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों शब्द बनते हैं ऐसे कारका कारक का मतलब करने वाला कोई भी कर्म करने वाला और डुक्क्रिया करने धातु है करने अर्थ में तो अब अब देखिएगा सूत्र को सामने रखिएगा डुक्रिय करने धातु है भाष्य को देखिएगा भाष्य को डुक्रिय करने धातु है अब यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे भूवादयो धातवा धातु संजय करेंगे इसकी धातु संजय करते ही हम जो है यकार की फलंत्यम से संजय करेंगे और दू को जो है आदिर टुडवा से इत संज्ञा करेंगे पकड़ में आ रहा है जो आप लोगों को दुक्रिया करने धातु है भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा हलंत्यम आदिरनी टुडवा तस् लोप अदर्शनम लोप ऐसा पूरा करने के बाद क्री बच गया क्री अब बच गया अब हमको धातु संज करने कारण से धातो हो धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में नवल त्रिचौ नवल त्रिचौ सूत्र आया लिखते जाइएगा डू क्रिया करने हैं भूवादयो धातव यम डू की आदिर ने टूडव क्री बचा है अब धातु संज्ञा होने से धातो हो। धातो के अधिकार में के अधिकार में नउुल त्रिचौ धातों के अधिकार में नवल त्रिचव यह सूत्र आया है तो धातु मात्र से नवल त्रिचौ नवल और त्रिच होते हैं और हमको नौल जाइए तो नवल को ले लिया है तो क्री नवल यह स्थिति हमारे सामने है क्री और नवल लिखिएगा क्री और नउुल उूल है लकार की संज्ञा और नकार की जो है चुटू से समझना है आप लोगों को देखते ही पता लगना चाहिए लकार की संज्ञा और नकार की संजय किससे है चुटू सवर्ग में आता है तो चुटू से इंजा और इस चुटू बोलते ही आपको सूत्रार्थ सामने आना चाहिए उपदेश है इत अनुवृत्ति आ? और आदि आदिर टुडवा से आदि की अनुवृत्ति और प्रत्यय से अनुवृत्ति है तब जाकर के सूत्रार्थ बनेगा उपदेश में प्रत्यय के आदि प्रत्यय के आदि टवर की संज्ञा होती है ऐसा चवर और टवर की है लेकिन यह हमारे प्रसंग में टवर गो टवर की संज्ञा होती है तो, क्री और वह यह स्थिति है अब यह स्थिति आने के बाद में अब हमको क्या करना है अब आप में इसे कौन बताएंगे प्रीति जी बताएंगे हमारे सामने क्री और वह यह बचा हुआ है अब क्या करना है हमको स्थिति को देख समझ में आना चाहिए Hmm. स्मात् प्रत्यय विधि स्तदादि प्रत्ययंगम इससे अंग संज्ञा करेंगे क्रिया और रूप यत्यय विधि स्तारदि प्रत्ययंगम से अंग संजय करेंगे अंग संजय हो गई अंग संजय होते ही अंगस्य के अधिकार में अंगस्य अधिकारे युवो रनाको सूत्र आएगा अंग के अधिकार होते युवो रनाको सूत्र आ गया स्वामी जी हा जी यहां कर्तरीकृत फिर से लग वो सब लगा चुके हैं ना हम वो सब लगा चुके हैं ये सब अंडरस्टूड है हर बार हमको नहीं लगाना है वो लगा चुके हैं वो सब होते रहेंगे मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं यहां पर नहीं लिखी है इसलिए वो प्रक्रिया लिखवा रहा हूं सारी नहीं लिखवा रहा हूं वो सब लगेंगे वो सबको समझना है आपको क्योंकि बार बार नहीं समझाएंगे ना जो हो चुका है उनको दोहराएंगे नहीं देखिए यहां पर केवल कितना लिखा है देखिएगा करने आधिर से दु और यकार की पूर्व सब सूत्र लगाकर अटोन से वृद्धि हो गई इतना यहां तक पहुंच गए देखिए कुछ नहीं बताया वो सारी बातें आपको समझना है मैं मैं सारी ना बता करके कुछ कुछ ही बता रहा हूं यहां पर फिर भी बताने को बता सकते हैं लेकिन यह अंडरस्टूडे आप लोगों को समझना है सब तो कैसे प्रत्ययिधि प्रत्येक अंग संज्ञा हो गई अंग के अधिकार में युवो रन को आया अब युवो रनको को देखते सूत्र का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए अंग के, के यही अर्थ हो गया ना युवो रनाको युवो युवो रना को ऐसा है तो अंग के यु और वो को अन और अक आदेश होते हैं यू को अन और वू को अक एक संख्य मनोदेश समान थे तो अक हो गया तो क्री और अक ये स्थिति हमारे सामने फिर अंग के, अंग के अधिकार में अचोन नीति सूत्र आया अंग के अधिकार में अचोणनीति ये कहता है अचोणनीति कहता है यणित प्रत्यय परे रहते अंग के अच को वृद्धि होती है समझ रहे मेरी बात को अंग के अक्ष को वृद्धि होती है नित प्रत्यय परे रहते यह कहता है तो अब वृद्धि किसे कहते हैं हमारा प्रसंग आए वृद्धि किसे कहते हैं तो कहता है आई औ इनको वृद्धि कहते हैं तो ये तीनों ले आइएगा लिखिएगा तीनों आई ओ लिख दीजिएगा यहां पर वृद्धि के आगे वृद्धि अर्थात आ आई ओ ये हो गए अब हमारे पास में अच में क्या है यहां पर क्री क्री में री है री अच है अच के अंतर्गत आता है और इस री के स्थान में आई ओ ये होंगे वृद्धि इन तीनों में से कौन होगा री के साथ में ना आ मिलता है ना आई मिलता है ना ओ मिलता है अब देखिएगा रिटूरशा मूर्धन्या समझ रहे मेरी बात को स्वर्णोच्चारण शिक्षा को देखिएगा रिटूरशा मूर्धन्या रिकार का जो स्थान है मूर्धा है आ का नहीं है आई का भी नहीं है औ का भी नहीं है नहीं मिल रहा है हम क्या करें और हमको करना यही है इस स्थिति में तमा से तो लागू नहीं हो रहा है अब तमा को बाद करके एक अलग सूत्र आता है जिसका नाम है उरण रपरह उरण रपरह सूत्र लिखिएगा उरन रपरह यह उरन रपरा को अलग कर दीजिएगा मूल में देखिए उरन रपरा पहले ही पाग में पचासवां सूत्र है उरन रप रहा मूल को पकड़ लीजिएगा आप हां साठ साठ है कौन सा है नहीं क्या बोल दिया मैंने एक एक पचास है ना हां एक एक पचास है दिखाई दिया उरन रपरा मूल में मा के स्थानतमा के नीचे जब स्थानतमा लागू नहीं हो रहा है तो यह सूत्र आता है उरण रप तो इसको अलग करना है उहु अण रप रू अण रप रू का मतलब है यह ऊ जो है छ एक है और अन एक एक है और रपरा एक एक है रीकू ऊ कहते हैं यहां पर रीकू ऊ कहते हैं अब रीकु कैसे हुआ यह भी एक विशेष बात है यहां पर आप समझ लीजिएगा सूत्रों से ही आपको समझना है यहां पर इस ग समझने का प्रयत्न करिए कैसे सूत्र बनते हैं इसको भी समझना है आपको साथ साथ सूत्र भी कैसे बनाए जाते हैं मैंने एक प्रक्रिया आपके सामने रखी थी आ, ये विभक्तियां कैसे लगाते हैं बताए थे ना धातवादे शह सह इस सूत्र को ध्यान में रख करके आपको यह बात बताई थी कि विभक्तियां कैसे लगाते हैं अब यह सूत्र भी कैसे बनते हैं एक प्रक्रिया आपके सामने रख रहा हूं हमारे पास में तो री है अब यह री तो दिख नहीं रहा है सूत्र में री नया होकर के वह है अब यह री को ही है यह वू का मतलब री और अर्थ भी ऐसे करेंगे री को री को अनपर होता है ऐसा इसका करेंगे अभी मैं बताऊंगा अर्थ बाद में पर ये रिकु कैसे लिख दिया इन्होंने इसको समझ लीजिएगा अब निकालिए सूत्र छठे अध्याय का पहला पाप छे एक निकालिए छ एक में आ, आ, 107 सौ सात सूत्र संख्या देखिए 107 107 सात एक सौ यह सूत्र है 107 है ऋतावुत ऋतवुत सूत्र कहता है रिकार को उकारादेश होता है रिकार को कार आदेश होता है कब आदेश होता है यह समझ लीजिएगा कब आदेश होता है अब ऋतऊत कहां पर है हां 107 और 106 सूत्र देखिएगा 106 106 सूत्र देख लीजिएगा दिखाई दिया आपको इसी के ऊपर गसिंगसोश्चा यह सूत्र है घसी घसोष आप बता सकते हैं ये और गस क्या है राजेश जी आप बता सकते हैं घसींग घस घसी गस, और घस क्या है ये सु औ उज... राजेश जी ये विभक्ति के जो है ना हाँ यही बोलिए ना आप बोल ही रहे थे रुख कैसे गए के, के। जो सुवजस में किस प्रत्यय है ना उस किस प्रत्यय में घसी और गस है दो एक पंचमी विभक्ति का छठी विभक्ति का पांच सूत्र पांच एक और एक... स्वामी नहीं? नहीं? इस सूत्र याद करना सिखाएंगे क्या किस सूत्र को सु, सु, सु जस वाला? आ, मैं बाद में बता दूंगा समय निकाल के अभी इसको समझ लीजिएगा ये कहता है घसींग गसो की अनुवृत्ति आ रही देखिए घसींग घसोश चाहे ना चकार को हटा दीजिए तो गसिंग घसो इस पूरे की अनुवृत्ति आ रही है घसींग घसो और अति की भी अनुवृत्ति आ रही अति ऊपर से अति की अनुवृत्ति आ रही है देखिएगा इसके ऊपर जाते जाइए अमी पूर्वा के ऊपर यानी वाचंद्री दीर्घा जैसी इसके ऊपर जाते जाइए कहां पर आपको मिट्टी अति मिलेगा हां जी कहां पर है पांच एक सौ पांच है ना एंगा पदांताद अति बिल्कुल ठीक बात बताई आपने तो अति की अनुवृत्ति भी आ रही है यहाँ पर और एक पूर्व परयोग की भी अनुवृत्ति आ रही है एक पूर्व परय जो है यह है इक्यासी पर इक्यासी पर एटी पे एक पूर्व परयो सूत्र है एक पूर्व परयोग की भी अनुवृत्ति आ रही है और संगीतायाम की तो आ ही रही अनुवृत्ति आपने पहले देखा है संगीतायाम अब देखिएगा संगीता के विषय में संगीता के विषय में सूत्रार्थ बता रहा के विषय में रिकार से उत्तर रिकार से उत्तर संगीता के विषय में रिकार से उत्तर घसी और गस का गसी और गस का आकार परे रहते घसी और गस का आकार परे रहते पूर्व पर के स्थान में उकार एकादेश होता है सूत्रांत लिखिएगा संगीता के विषय में रिकार से उत्तर गसी और गस का आकार परे रहते पूर्व पर के स्थान में उकार आदेश होता है यह सूत्रकार तो अब आप एक काम करिए नीचे लिखिएगा री री को लाइए नीचे री लिखिएगा री और उसके आगे आप गस गस लिखिएगा घस घस री के आगे गस लिखिएगा अब री के आगे गस लिख दिया आपने यह गस प्रत्यय है सुअजस वाला संबंध की विवक्षा में जैसे हमने वहां पर कहा ना प्रथमा विभक्ति आती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है न में तृतीय विभक्ति आती है संप्रदान को बताने के लिए चतुर्थी आती है ये सब बताएंगे आगे जाकर करके आपको कर्म को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति करण को साधन को बताने के लिए तृतीय विभक्ति संप्रदान को बताने के लिए चतुर्थी अपादान को बताने के लिए पंचमी और संबंध को बताने के लिए छठी और अधिकरण को बताने के लिए सातवीं ये हमारी विवक्षा है हम क्या बताना चाहते हैं हमारी अपनी जैसे कहा ना एक की विवक्षा में एक दो की विवक्षा में बहुवचन द्विवचन बहुतों की विवक्षा में बहुवचन तो यह हमारी विवक्षा है ना हम कौन सा लाना चाहते हैं तो यहां पर हम संबंध को बताना चाहते हैं यहां पर तो संबंध को बताने के लिए छठी विभक्ति आएगी तो यहां गस जो है यह छठी विभक्ति है तो गस छठी विभक्ति है सा जो है सा हलंत है लेकिन हलंतम से लोप नहीं होगा आ, क्यों लोप नहीं होगा वो निकालिएगा एक तीन निकालिएगा एक तीन एक तीन यानी पहले अध्याय का तीसरा पद निकालिएगा निकाला है क्या आदमी आ, एक तीन निकाला है ना अब वो कहता है न विभक्तो तुस्मा विभक्ति के विभक्ति के जो है ना ये विभक्ति के अंतर्गत है ना इक्कीस इक्कीस जो प्रत्यय विभक्ति कहलाता है ना विभक्तिष्ठ सूत्र से हाँ जी विभक्तिष्ठा सूत्र से आ, जो इक्कीस प्रत्यय आए थे सुपा से हमको त्रिक बना के एक द्विवचन बनाया और विभक्ति सूत्र से विभक्ति नाम भी रख दिया और न विभक्तो तुष्मा सूत्र कहता है इसमें उपदेश की भी अनुवृत्ति आ रही है अलंत्यम की भी अनुवृत्ति आ रही है और हित की भी अनुवृत्ति आ रही है मूल मूल पाठ में देखिएगा उपदेश हित अनुवृत्ति अलंत्यम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें न विभक्तो तुष्मा में और यह कहता है विभक्ति परे रहते विभक्तौ सप्तमी विभक्ति है विभक्तो में सप्तमी विभक्ति है इकार जैसे हरी को हरौ बनता है ऐसे विभक्ति को विभक्तो बन गए सप्तमी में तो विभक्ति परे रहते विभक्ति परे रहते ठीक है विभक्ति परे रहते उपदेश में यह उपदेश है यह विभक्ति जो है जितनी भी यह प्रत्यय यह सब उपदेश में ना अष्टाध्याय में है। उपदेश का मतलब यह अष्टाध्याय उपदेश में पांच आते हैं तो यह अष्टाध्याय के प्रत्यय है घस तो उपदेश में विभक्ति परे रहते उपदेश में अंतिम हल अंतिम अल तवर्ग सकार और मकार की संध्या नहीं होती है उपदेश में विभक्ति नहीं इसको विभक्ति पर रहते नहीं कहेंगे इसको ऐसा कहेंगे उपदेश उपदेश वाले विभक्ति ऐसा कहेंगे यह उपदेश में भी कह सकते हैं उपदेश में वर्तमान विभक्ति के ऐसा कह सकते हैं उपदेश में वर्तमान विभक्ति के अंतिम तवर्ग सकार और मकार जो हल के रूप में हैं, उनकी इ नहीं होती पकड़ में आ रहा है जी विभक्ति परे रहते को हटा करके यह कहिएगा उपदेश में विभक्ति के उपदेश में विभक्ति के अंतिम हल के रूप में तवर्ग सकार और मकार हो तो उनकी इ संज्ञा नहीं होती समझ में आ रहा है तो उपदेश में वर्तमान विभक्ति के अंतिम हल के रूप में तवर्ग सकार और मकार हो तो उनकी संजय नहीं होती है अब गस में यह उपदेश है ठीक है ना और अंतिम सकार है हल्के रूप में है तो इसकी संजय नहीं होगी और गकार की संजय हो जाएगी गकार की संजय हो जाएगी किससे लशक व तद्दीते हां जी लशक व तद्दीते हां आता है ना कवर्ग में गांव आता है कवर्ग में गां आता है ना लशक व याद रखना तो गकार की संजय हो गया सकार का नहीं हुआ तो गां में अकार है तो अकार बचा रहेगा अस है अब लिखिएगा री गस का अस बच गया री री के आगे अस लिख दीजिएगा अब वो सूत्र लगाइए रितउ रितउ का सूत्र आपने लिखा है संगीता के विषय में रिकार से उत्तर गसी और गस का आकार परे रहते गसी और गस का आकार परे रहते पूर्व पर के स्थान में मतलब रिकार और उकार इन दोनों के स्थान में उकार आदेश होता है इसका ये मतलब है पूर पर का मतलब है पूर और पर को मिला करके उकार ही होगा तो उकार हो गया और उकार होते ही अब यहां पर जो है उकार हो गया हरिक में और वो सकार इसमें जुड़ जाएगा और सकार का जो है सकार को जो है उकार हो जाएगा फिर उस उकार को राजसा से फिर लोप हो जाएगा सकार का लोप हो जाएगा फिर ला करके, के ये स्थिति है ना में होगा होगा तो तो हो जाएगा बन गए उस सीधा नहीं होगा। वो वो लाना पड़ेगा इसमें आ, सकार को सा को रा होता है फिर रा को आ, सकार करके राज रा से फिर उसका लोप कर देते हैं राक्षस्य कहां पर है सूत्र राक्षस्य रास्य 8-2-24 है रात सस् निकालिए 8-2-24 8-2-24 हां रात सस् है लो पी होता है हाँ दी ये, आ, वो और हस बन गए ना तो हस जो है भगवान हाँ जी हाँ यहां पूर्व पर दोनों का मिला के आ, उ बनाना है या केवल री का उ बनाना है अजी हाजी क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये था ना आ, री री री और, और आ री और आ इन दोनों को मिलाकर के ऊ हो जाता है तो उस हो जाएगा आ, उस हो जाएगा आ, उस हो गया तो यह प्रत्यय का सकार है ना सुभ का सकार है ना सुभ का सकार है तो यह हो गया सुबंत ठीक है जी हां मैं ये कह रहा हूं आ, आ, आकार और रिकार दोनों को मिलाकर के आ, उकार हो गया तो उकार हो गए तो अब वो और सा है तो उस बचा होगा हमारे सामने अब उस बच गया अब इस उस जो है आ, सकार जो है सुख है ना गस का है तो सुबंत हो गई है तो सुप्तिग अंतम पदम से पर संजय हो जाएगा ठीक है सुप्तिंग अंतम पदम से पर हो गया पद के अधिकार में राशिया से जो है इसका सरकार का लोप कर देते हैं ओम स्वामी जी जी ये किस शब्द की सिद्धि कर रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ देर कट गया था मैंने ये सुना था। उरन रपर में ऊ की सिद्धि कर रहे हैं उरन रपरा में उ की सिद्धि कर रहे हैं नहीं अभी तो कर रहे हैं ये लेकिन शुरू में क्या शब्द था डुक्रिया डुक्रिया करने धातु से कार शब्द बना रहे हैं अच्छा डुक्रिया कार का शब्द बना रहे ठीक है धन्यवाद जी अब यहां ये ऐसा करते हैं राजेश जी उस बन गया उस बन गया तो सकार को रेफ हो जाएगा ससजस्व रूप से रेफ हो जाएगा अब ये वो शब्द बन गया वो शब्द बन गया इसके आगे सु लाएंगे सु सुविभक्ति लाएंगे अब तो ये मिलकर के आ, उस बन गया उस बनते ही जो है अब ये प्राधिपदिक बन गया प्राधिपदिक मान करके यहां हम सु लाएंगे का सकार बचता है तो ये रेप से उत्तर जो सकार है उसका लोग करते हैं रात सस्या से तो ये रेप को फिर विसर कर देंगे ऐसा होता है परंतु आर हाँ जी उसका, आर, उसका क्या, क्या बनाना है उसका आर बनाना है ना कारक उस, उस, उसका आर नहीं बनाते उसका आर नहीं बनाते वो, वो बाद, बा, बाद में बता दूंगा आपको तो यहां पर यह होगा ऊ बन गया ठीक है वह बन गया ये समझ में आ गया नहीं समझ गया नहीं कि उस तक समझ गए उस तक समझ में आ गया ना अब ये सकार जो है ये सकार को हम ससजुशो रू से पदसंजय हो गई सुबंध होने के से पदसंज हो गई ना पतसंज होते ही होते ही ससजुशो रू से सकार को रू कर देंगे अब रू रू में उकार का फिर उपदेश जन्नास्से से संजय करेंगे और तस्य तस्लोप से लोप करेंगे तो साकुर कर दिया ऊ के रू के उकार को लोप कर दिया तो रेफ बच गया तो उर हो गया लिख दीजिए तो उर है कहां आपने कहां लिख दिया राजेश जी उर्ख उर को हटा दीजिए अख की यहां कोई काम नहीं है यहां अख का कोई काम नहीं अख को हटा दीजिएगा ना हम तो केवल सूत्र को देख रहे हैं ना आख का प्रसंग ही नहीं यहां पर बैठा है ना नहीं नहीं, नहीं आख आएगा नहीं, नहीं नहीं सूत्र है उरण रबरा में ऊ जो है उसको बना रहे हम अख का यहां कोई प्रसंग नहीं है अख को हटा दीजिएगा तो, तो आगे नहीं ये न तो का है क्री है ये कुछ नहीं है केवल उ है ना ये हम तो, तो सूत्र में ऊ कैसे बना उसको सिद्ध कर रहे हैं क्री कहां से ले आ, क्री को भी हटा दीजिए रख दीजिएगा क्री को भी हटा दीजिए यहां से ऊ रख दीजिएगा केवल हम री वर्ण को देख लेख हम ऊ बना रहे री वर्ण को ऊ बना रहे थे ना तो उ है तो सकार को तो रू बना दिया हमने रू से रू बना दिया रू में जो उकार है उस उकार को उपदेश जननाश का संजय कर दिया और लोप कर दिया तो क्या बच गया उर बच गए ना यह स्थिति है अब उर् बच गया है इस स्थिति में हमारे पास उर् प्रातिपदिक हो गया अब नया उर् प्रातिपदिक हो गया तो अब इसके आगे हम सु लाएंगे सुविभक्ति सुविभक्ति ला करके उस का सा बचाएंगे उकार का लोप करके अब राजस्य सूत्र से रेप से उत्तर सकार का लोप कर देंगे ओम भगवन आ, आप जो पूछना चाहते हैं बाद में बताऊंगा पहले इसको समझ लीजिए हां जी आप क्या पूछना चाह रहे ये उर्को तो प्रातिपदक नहीं बना सकते ना उसके साथ क भी है नहीं यही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं ना हम केवल री को देख रहे हैं ना का को ध्यान में नहीं रख रहे ना कहां को हटा करके केवल री को देख रहे हैं केवल री को देख रहे हैं ना ठीक है केवल री हां क्योंकि हमको सूत्र यह कहता है री के स्थान में हो रहा है ना री के स्थान में वृद्धि हो रही है ना कि का के स्थान में हो रही है वृद्धि किसके स्थान में अच के स्थान में हो रहा है ना नीति क्या कहता है नहीं पर जब प्रातिपदक बनाएंगे हां प्रातिपदिकले पहले पहले हम प्रातिपदिक जब बनाएंगे तो हम क्री को नहीं देखेंगे क्री को ध्यान में न रखते केवल री को ध्यान में रखकर के देखेंगे तभी तो वो बनेगा उसको नजरअंदाज करेंगे काकू नजरअंदाज करेंगे फिर केवल री को ही ध्यान में रखकर के री को वो बना रहे ओ? तो इस, इसका अर्थ यह होगा क्री में जो री है उसको ऐसा अर्थ आएगा जब वो बना करके वो बना करके फिर क्री के साथ जोड़ देंगे बाद में सूत्र का अर्थ बताते करते समय कका, जो, जो रिकार है उस रिकार को ऐसा अर्थ करेंगे तो जब सूत्र सूत्र तो उरा नपरा कहता ना केवल वह दिखा रहा है वो वह दिखा रहा है तो वो ये कहता है कि हम ककार को नगरअंदाज करके केवल रू री को देख रहे क्योंकि केवल क्री धातु को ध्यान में थोड़ा रखेगा रिकार है उन सबको यहां ले रहे हैं ना जाति में केवल क्री धातु को नहीं ले रहा री धातु भी है क्री धातु भी है और भी बहुत सारी धातु जिसमें री रिकार आता है उन सबको सबके लिए यह करेगा इसलिए केवल क्री को नहीं जोड़ सकते केवल अवयव को लेकर के उस क्री में जो अवयव री है उसी को ले रहे हैं अवयव को देख रहे हैं अवयवी को नहीं देख रहे और अवयव जो है जिस जिसमें लागू होता है उन सबके साथ जोड़ देंगे राजेश जी भगड़ में आ रहा है समझ में तो आ रहा है परंतु री तो आ... ऐसा है ऐसा है इतना डीप में मत जाइएगा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही समझ लीजिएगा नहीं तो फिर आपको आ, मावासी पढ़ाना पड़ेगा नहीं पढ़ पाएंगे फिर आप क्योंकि यहां पर आपको उतना ही आपके लिए जितनी आवश्यकता उतनी ही बता रहा हूं मैं यहां पर मैं यह कहना चाह रहा हूं केवल क्री को नहीं देखेंगे क्री क्यू देखेंगे तो यहां पर ऊ का मतलब क्री का वह ऐसा माना जाएगा और जब श्री आएगा तो और कोई दूसरी धातु आएगा तो फिर वाह नहीं हो पाएगा ना इसलिए हम केवल रिकार को देख रहे अब यह रिकार जहां जहां लागू होगा क्री में है तो ककार में री है तो ककार के साथ में जुड़ जाएगा और च्री है तो चकार के साथ में जुड़ जाए जिस जिसके साथ री जुड़ा हुआ धातु हो उन सबके साथ जुड़ेगा इसलिए हम केवल अवयव को देख रहे अवयव को देख करके ये बना रहे और वह सबके साथ लागू करेंगे हम एक एक के लिए थोड़े सूत्र बनाएंगे क्री के अलावा अलग सूत्र छ्री के अलग अलग सूत्र ऐसे अलग अलग नहीं बनाएंगे ना पकड़ में आ रहा है आपको जी अवयोग अवय अवय को बना करके फिर उस अवय को जहां जहां जुड़ सकता है वहां वहां जोड़ देंगे ना इसको जी तो मुझे, तो मुझे उस उसमें कोई आपत्ति नहीं है केवल इतना ही पूछना है कि अर्थ होता धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम तो केवल री लेंगे तो वो प्रातिपदिक बनेंगे तो अर्थवान है या ना ये अनर्थक नहीं अर्थवान ही एक एक अक्षर भी अर्थवान होता है एक एक अक्षर भी अर्थवान होता है यह सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे से अभी अभी इतना क्योंकि आपको पूरा बैकग्राउंड पता है नहीं ना तो आपके लिए जितना आवश्यकता है उतना ही बताया इसके साथ बहुत सारी बात जुड़े हुए हैं सारी बातें थोड़ा बता रहा हूं इसलिए इतना ही आपको समझना ऐसा हो गया यानी रिकू बन गया नहीं बन गए इतना देख लीजिएगा बन गया रिकूम उ हाँ रेम जी आप क्या कह रहे हैं है। उर्व तक समझ में आएगा ना अब उर् मान लीजिए एक प्रातिपदिक है अब इस प्रातिपदिक से आगे सुविभक्ति लाएंगे हम अब सुविभक्ति लाकर के सु में उकार कभी लोग करेंगे तो हलंत बचेगा कभी तिहत्तर पदक से पहले ये बन गया ये बनने के बाद में भी सिर्फ प्रातिपदिक बनाकर इसके भी नया प्रत्यय लाश मतलब ये उर् जो है एक शब्द बन गया ना हमारे सामने फिर सुकार उका, उका, का लोप करके सा रहेगा तो राज से, से उत्तर सकार का लोप होता है तो लोप कर देंगे सु, किस सूत्र से आया आएंगे तो प्रातिपदिक बना दिया ना वो कु प्रातिपदिक बनाते ज्ञापिक अधिकार में फिर सुे हाँ सुे क्योंकि ऊ जो है ना छठी छे, विभक्ति का एक वचन तब बनेगा ना जब इसकी प्रथम विभक्ति बनाओगे आप राजे जी इस तरह समझ लीजिएगा ये ऊ जो है छ एक है ना अब छ एक तब बनेगा जब एक एक बनेगा पहले ठीक है अब ऊ जो है ऊ ऐसा बनेगा तो इसलिए वो औ ऐसा बनेगा इसका तो प्रथम अभिभक्ति बनेगा तभी तो भी वक्ति के एक वचन बनेगा तो इसलिए प्रातिपदिक बन गया प्रातिपदिक बनते ही हम ज्ञापिक अधिकार में सूत्र ला करके सुन सुब सु कर यहां पर लोप होते ही जो रात है वो विसर्ग करके वह बना देंगे अब वो बन गया तो फिर इसके आगे फिर हम आगे क्षति विभक्ति बना सकते ऐसा है चलिए ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको जितना बताया उतना है समझ लीजिएगा आप। आपने तो केवल रेणु उरन, उरन रपरा सूत्र चल रहा है ना अपना अभी हाँ अभी उरन रपरा सूत्र चल रहा है उरन रपरा में वह कैसे बना यह बताया वी के स्थान में वो बन गया कितना समझ में आ गया सबको जी ट गए समझ में आया कट गए तो फिर अब आग, बहुत लंबा कब कट गए कौन सा बताना है आप मुश्किल हो जाएगा ना क्या आप कहा पूरी प्रक्रिया है वो फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा समय भी हो गया हमारा तो हाँ जी तो ये स्थिति है अब उरन रपरा पर हम पहुंचते हैं उरन रपरा का मतलब है ऊ का मतलब री उरन रपरा में जो ऊ है ऊ का मतलब री है तो ये ऊ का मतलब री कैसे होगा अब बाद में परेशान ना हो कि यहाँ री बोला जा रहा है और यहां है वो सूत्र में तो वो है और यहां बोलते हैं री के स्थान में ये होगा तो री के स्थान में तो हो रहा है लेकिन यहाँ सूत्र में तो वह है इसलिए इस बात को समझाने के लिए सारी प्रक्रिया आपके सामने रखती है उरन रपरा में ऊ का मतलब री है री के स्थान में अन होता है अन होता व रपर होता है ऐसा सूत्र का अर्थ है अभी बताऊंगा तो अब मैं जब सूत्रार्थ बताऊंगा आपको री के स्थान में ऐसा होगा तो री के स्थान में होता है आप बोल रहे हो और सूत्र में ऊ है ऊ को, को री कैसे बता रहे हो आप ऐसा मेरे से प्रश्न ना करें उससे पहले ही मैंने उत्तर आपको बता दिया राजा जी स्पष्ट ओम भगवान अब अच्छी तरह से समझना आ, अब सूत्र पर आ जाइये उपरा साफी जी हाँ जी आ, उ, उ, उ और सुपर बच के विसर्ग आ जाएगा सू का नहीं नहीं सूकु विसर्ग थोड़ा बनाएंगे हम सुसर्ग नहीं बनाएंगे ना सु तो लोप कर देंगे और ये जो जो रा है खर, अब राह के आगे हमको कुछ बढ़ना नहीं है तो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे रेप को तो बन गया बताए ना अभी रात सस् रात सहता है रेप से उत्तर सकार का लोप होता है पद के, पद के रेप, पद के से उत्तर साकार का लोप होता है इसका ये अर्थ है वैसे संयोगांत पद कहता है तो संयोगांत तो ही है क्योंकि रा, रा भी और राह है दोनों का संयोग संजय हो जाएगा जो रास्ता जो कहता है ना वो ये कहता है संयोगांत पद के रेप से उत्तर सकार का लोप होता है ऐसा कहता है संयोग अंत वाले पद के रेप रेप से उत्तर सकार का लोप होता है तो आप देखिएगा रा है और सु है तो रा और सा दोनों संयोग हो गए ना हलो नंतराह संयोगा से हलोन अंतरा संयोग कहता है आ, अनंतरा नंत स्वरा जिनके बीच में स्वर नहीं है ऐसे हलो की संयोग संज्ञा होती है मैंने पहले पढ़ा दिया था हलो संयोगा को शिक्षा सूत्र पढ़ते समय संयोग किसको कहते हैं हलो अनंतराह संयोग ऐसे हल जिनके बीच में स्वर नहीं होते हैं, अनंतराह संयोग और संयोग उसको कहते हैं कि जिन हलों के बीच में कोई स्वर ना रहे याद आ रहा है आप लोगों को संयोग जब मैंने पढ़ाया था ओम नहीं तो स्वामी जी ऐसा भी बोल सकते है ना एक से अधिक व्यंजन हाँ जी क्या कह रहे हैं हाँ जी व्यवधान रहित जो अनंतर का मतलब है न अंतरम विद्य अंतरम नहीं, नहीं। अनंतर या फिर ऐसे भी बोल सकते है ना एक से अधिक व्यंजन मिले तो उनका नाम संयोग है नहीं एक से अधिक व्यंजन तो मिल जाएंगे लेकिन उसमें बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए यह सूत्र भी है। जो आप कहना चाहते हैं वही यह कहता है सूत्र की व्यवधान रहता हलायोग संजक भवंती इसका यह अर्थ है नंतरम ये शाम के अनंतरा ऐसा अर्थ होगा ना ये बौरी समा से अनंतरा में बीचे कोवि व्यवधान नो यानी हलो बीचे दो या दो से अधिक हलो बीचे व्यवधान कोगा स्र केगे व्यवधान हलो के बीचर त्यवधानरहित होगे तु व्यवधानरहित हलो की संयोग संज्ञा होती है। तो रा इत्या ने तु संयोगो गया संयोगान्त् पद सकार का लोप स्वामीजी प्रश्न स्वामीजी आदि अः सूत्र प्रसक्ति कथम वर्त है संयोगा तेन सेत्ति कि स्वामीजी क्या कह रहे हैं जो अ, अ, आपने बताया कि की राजस्य सूत्र से ये इसका सकार से लोप होगा अब मुझे लगता है की संयोग ये दोनों संयोग संज्ञा है ना स्वामी जी रा और सु जी जी जी तरी हम संयोगांत से लोप से ये लोप कर, कर, कर सकते हैं ना राजस्य बिल्कुल कर सकते हैं संयोग लोप से लोप कर सकते हैं फिर भी यह सूत्र इसलिए बनाया है यह नियम के लिए बनाया है नियम के लिए बनाया ये बहुत लंबी प्रक्रिया है आपने जो है जो प्रश्न किया है वह मैं समझ रहा हूं जो आप प्रश्न जो कह रहे हैं संयोगांत से लोप से लोप हो सकता था फिर भी राजस्य सूत्र क्यों बनाया इससे यह बताना चाहते यह नियम करता है अगर अ, संयोगांत का लोप अगर होता तो रेप से उत्तर ही लोप होगा हर जगह ना हो नियम बनाता है सिद्धे सती नियमार्था सिद्धे एक परिभाषा है परिभाषा पूरा याद नहीं आ रहा है सिद्धे सती आरंभो नियमार्था एक ऐसी परिभाषा है सिद्धे सती आरंभो नियमार्था यानी संयोगांत के लोप से सिद्ध है फिर भी अगर आपने फिर सूत्र बनाया है आरंभ किया सूत्र का नया सूत्र बनाया है तो यह कहता है नियम बनाता है यह स्पेशल नियम बनाता है तो यह लंबी प्रक्रिया है उसको बाद में समझ लीजिएगा विशेष विशेषण सूत्रे ना हाँ लोप नियम बताता है क्योंकि जब संयोगांत से लोप सूत्र से ही लोप हो रहा था फिर भी आपने राजस्य क्यों बनाया है? बिना मतलब का तो कहता है उसी से सिद्ध हो रहा था फिर भी सूत्र बनाया है इसका मतलब है नियम बनाने के लिए स्पेशल नियम बनाने के लिए और जगह जहां जहां लोप नहीं करना चाहिए वहां भी प्राप्त हो रहा था तो उसको रोकने के लिए यह स्पेशल नियम बनाया कई बातें होती हैं मान लीजिए उस नियम से तो प्राप्त हो रहा है लोप हो रहा है अगर लोप करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा तो और जगह लोप करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी लोप प्राप्त हो रहा है ऐसे जगहों को रोकने के लिए यह स्पेशल नियम बनाया ओम स्वामी जी धन्यवाद जी जी उससे बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं तो ये द्वितीय वृत्ति की बात है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं हाँ हम अब आगे पहुंचे जी ये हमारा जो मुख्य प्रसंग है हम पहुंच रहे हैं अचोण नीति से अब आ जाइए क्री लिखिएगा क्री इसके नीचे लिखिए क्री और अका यह स्थिति हमारे सामने अंग के अधिकार में अचोड़ से वृद्धि प्राप्त हो गई वृद्धि प्राप्त होते ही वृद्धि किसको कहते हैं तो कहा है आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है अचोल नीति से वृद्धि प्राप्त हो गई वृद्धि किसे कहते हैं आदि कहते हैं तो आय लाइएगा आयो ले आए अब यहां पर समस्या ये है कि री के स्थान में वृद्धि हो तो स्थानांतर तमा सूत्र लग गया स्थानांतरतमा सूत्र कहता है री के स्थान वाले में ी के स्थें जो मिलता उ लाभ को वृद्धि कूपे तु ी के स्थ आ मिल मिरा न अौ मिलीनो न मिल क्योति रि का स्थान अल आ का स्थान अलग अलग मिल ने तु जि ने तु क्या सूत्र बाध के उरनपरा सूत्र आता उपरा य सूत्र आता अरनरपरा सूत्रो कहता का मतलब री मैंने बताया छठी विभक्ति का एक वचन है वू का मतलब वह कहते हैं री तो कहता है री के स्थान में उरन रपरा कहता है री के स्थान में समझ रहे हैं आप लोग री के स्थान में अब री के स्थान में क्या होगा पचासवां सूत्र है ना उरण रपरा तो कहोंगे हां पचासवां सूत्र है तो वन रपरा कहता है री के स्थान में जो अन हो रहा है अन क्या है अण है आई वू अन जो है अयुन का ऊ है अण है री के स्थान में अण होना चाहिए री के स्थान में अनु होता हुआ रपर हो जाए रपरे वाला हो जाए ऐसा ही कहता है सूत्रार्थ सूत्रार्थ लिखिएगा फिर मैं बताता हूं आपको सूत्रार्थ लिखिएगा रिवर्ण के स्थान में अणु होता हुआ रा परे वाला हो जाता है री के स्थान में अणु होता हुआ रा परे वाला होता है री के स्थान में अणु होता हुआ रा परे वाला होता है यानी री के स्थान में अण आदेश करता है ये जो सूत्र क्री में जो री है उस रीके स्थान मे वण कर्ता में उडापरा होता हुआ रा परे क्या है आ ई लिखिग नीचे आ स्थान में, आ ई में आन आते आपरे वाता तो रा परे वाला का मतलब है आके परे रा लिख दीजिएगा अ तो अर बना दीजिएगा अर इर इनाइएगा अर इनाइएगा तो यह सूत्र कहता है री के स्थान में अण होता हुआ रा परे वाला हो जाता है तो यह र परे वाला हो गया तो अण में तीन अक्षर तो आ के साथ में रा जुड़ गए परे तो अर हो गया ई के साथ में रा जुड़ गए इ हो गया ऊ के स्थान में रा जुड़ गए उर हो गया तो री के स्थान में अण होता हुआ रा परे वाला होता है तो यह रा परे वाला हो गए अण हो गया यानी आ हो गया और परे रकार हो गया तो अर इन गया अब यहां क्री के जगह पर जो है आग, अर इर उर आ गया तो यहां पर अर यहां पर अर जो है वृद्धि जो है वृद्धि में अर के जगह पर आर हो जाएगा अर के जगह पर आर भी होगा क्योंकि हमने अन किया ना अन तो अन्य में अरस्व का भी ग्रहण होगा और वीर का भी ग्रहण हो जाएगा तो आर बन जाएगा आर आर ही क्यूं? क्यों क्योंकि यहां पर अण में अकार आकार है ना अकार वृद्धि में अकार है ना आकार आकार है तो अर को आर बन जाएगा अगर ईर है तो ईर भी बन जाएगा ऊर है तो ऊर भी बन जाएगा ऐसा सवर्ण का ग्रहण कराएगा ना सवर्ण का ग्रहण कराएगा सवर्ण का ग्रहण कराएगा क्योंकि आ आई औ जो है आ आई औ जो है अब आ के स्थान में आर हो जाएगा ना क्योंकि वृद्धि के स्थान पर ही तो होना है हमको क्योंकि री के स्थान में अणु होता हुआ यह अणु होता हुआ रा परे वाला होता है तो रा परे वाला होता है तो हमारे पास आ है तो आर बन जाएगा ये ऐसा पकड़ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं जिनको भी समझ में नहीं है तो पूछ लेंगे तो ये तो आ, समझ में आ गया आप तीर और उर् उर। लेकिन जगह कार ही क्यों होगा तीर क्यों होगा हो हो वो तो वो प्रसंग ही है इर, अगर अगर अगर हमको आई करना हो ना आई करना हो आई करना हो तो ये होगा हो और करना हो तो वो रो हां अमको तो आ करना है आ के साथ जोड़ना है ना आके साथ जोड़ना है क्योंकि अर् का, का जो है आके साथ ही जुड़ेगा ना ओ आई के साथ तो जुड़ेगा नहीं ना ओके साथ जुड़ेगा अब स्थानांतरता में लगाएंगे ना अर इर करके अब री का मतलब है अर इर उर यह स्थिति है पकड़ रहे है मेरी बात को अब री नहीं रहा ना री के स्थान में ये तीन हो गए अर इर उर पकड़ रहे मेरी बात को री क्री में जो री था उस री के स्थान में अर इर उर हो गया अब अर इर उर है तो अब हमारे सामने वृद्धि है आ, आ, आ तो इनमें से अर जो है आ के साथ जुड़ेगा इर जो है आई के साथ जुड़ेगा उर जो है औ के साथ जोड़ेगा ऐसा है तो हमको तो यहां पर उदाहरण में क्या है हमको क्या चाहिए हमको उदाहरण में उदाहरण में तो कारका चाहिए ना आर चाहिए हमको आर तो आर के साथ जोड़ेंगे ना उसको तो यानी आई औ तो हमको कारका बनाना है तो कारका में कार है कार यानी आर तो आ के साथ ही यह अर जुड़ पाएगा कहीं कहीं अगर इर इर होगा तो इर के साथ जुड़ेगा आई जो है इर के साथ जुड़ेगा और उर के साथ जुड़ेगा ऐसा इसके अलग अलग उदाहरण बनते हैं आगे पकड़ रहे मेरे को मैं जो कहना चाहता हूं क्योंकि वी के स्थान में अन हो रहा है ना अन होते अर इर उर ये तीनों हो जाएंगे अब इन तीनों में से यहां पर आई अव में से हमको अर लेना है अर तो आ के साथ में अर का मेल है और आई के स्थान में इर का मेल है और ओ के स्थान में उर् का मेल है और हमारे पास उदाहरण को सामने देखना है ना कार है हमारे पास में तो यहां पर आर है तो इन तीनों में से कौन बैठेगा तो आर बैठेगा तो आर को ले लेंगे जी। आ, आर हो करके, बाद में वृद्धि अन होते होते अनपर होते होते वृद्धि होती है इसका यह मतलब है अनरपर होते होते वृद्धि होती है ऐसा अर्थ होगा तो अनपर होते होते वृद्धि होगी तो अब वो अनपर होते हुए वृद्धि हो जाएगा तो हमारे को तो आ को जोड़ना है आ को तो वो अर, अर और आर दोनों होंगे तो अर होगा तो गुण होगा और आर होगा तो वृद्धि होगी ऐसा कई आने, आने से पहले ही आर हो के बैठ जाएगा हाँ जी हाँ जी आ, अन में अर आर दो लगेंगे ना अन का मतलब है अर और आर और इ मतलब इर और ईर उ मतलब उर उ है सवर्ण से चाप्रत्य भी यहां पर लगेगा तो दोनों हो जाएंगे अर हर का मतलब अरस भी हर अर है और दीर्घ भी आर है ऐसा तो वृद्धि जो है अर और आर आर होगा तो आर तीर उर दीर्घ वाले भी हो सकते हैं और अरस वाले भी हो सकते हैं जहां जैसा होगा तो हमको यहां पर कारका देखेंगे ना कारका कारक में आर है तो अणु होते हो वृद्धि हो जाएगी तो यहां अर इर उर में आर ही अर ही जुड़ेगा अर तो अर जुड़ेगा तो आर बन जाएगा अपने आप इसलिए कारक बन जाएगा जब अर इत्या ही स्थानांतरतमा से हमको आर ही लेना पड़ेगा इर उर नहीं लेंगे कारक कारक को ध्यान में रखिए कारक ओम भगवान आप हाँ जी से स्पष्ट हो गया स्थानतम तक जाने की जरूरत नहीं लगता है क्योंकि उरन रैसा तो स्थानांतरतम जरूरत नहीं है उसी को उसी को बांध करके उरन रप आता है अपने आप आर हो जाएगा जैसा देख करके वैसा हो जाएगा ओम भगवान हाँ जी यानी कारक को देख करके ही हमको आर की जरूरत है तो आर अपने आप हो जाएगा कहीं जैसे कार का है तो कहीं किरती बनेगा तो किरती बनेगा क्री धातु से किरती बनेगा तो वहां इर हो जाएगा तो अपने आप इर हो जाएगा कहीं जो है आ, आ, उकार हो जाएगा तो उकार को उर होकर के फिर उर होकर के दूसरे बन जाएंगे ऐसा अलग अलग उदाहरण हो जाएंगे कहीं इर जुड़ेगा कहीं उर् जुड़ेगा कहीं अर जुड़ेगा यहां अर जुड़ रहा है क्योंकि आई अव में के साथ में अर ही जुड़ता है तो अर हो जाएगा तो अर आर को आर होकर के कार का बन जाएगा सवर्ण का ग्रहण होकर के हां जी किसको समझ में नहीं आए वो पूछ लेंगे सबको समझ में आ रहा है एक समय एक व्यक्ति बोलिएगा सुशीला जी बोलिए स्वामी जी सब ये सब पीछे का आ गया बीच में थोड़ा खुद से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ऐसे से। किस चीज को बीच के बहुत सारी प्रक्रिया नहीं समझ में आई स्वामी जी वो, उ, वो वो जो बनाने की प्रक्रिया वो समझ में आ गई स्वामी जी हाँ जी हाँ जी बीच में एक दो चीजें नहीं समझ में आई वो पढ़ना पड़ेगा वो, वो आप पढ़ लीजिएगा कल पूछ लीजिएगा जी बीच वाला कल पूछ लीजिएगा हाँ जी बताइए यही कह रही थी कि कुछ ज्यादा हो गया और इतना इसको पढ़ते हैं तो कल एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे इस, इसी सिद्धि को सब फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा तो अभी आर ओ कर के कारका बन गया ना कारका इतना ही समझ लीजिए आर ओकर के कार का बन गया अब कारका बनते ही अब हमको विसर्ग बनाना है तो विसर्ग तो अपने आप कर ही लेंगे आप लोग विसर्ग अपने आप कर लेंगे ना ओम भगवान हां विसर्ग अपने आप कर लीजिएगा तो कारका बन गया आपका इसको यहीं पर रखते हैं फिर कल जो है इसकी पूरी सिद्धि कारका को फिर वापस समझ लेंगे और जिनको जो जो समझ में नहीं आए वो लोग पूछते जाएंगे कल ठीक है इसको यहीं पर विराम देते हैं जी ओंकार करते हैं ओम, शांति शांति शांति ही, नमो नम